कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती मौत का एक दिन मुन है नींद क्यों रात भर नहीं आती आगे आती थी हाल दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती जानता हूं स्वाबिता तुझो पर तबीयत इधर नहीं आती है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती क्यों क्यूँ चीखूं के याद करते हैं मेरी आवाज गर नहीं आती داغ دل گر نظر نہیں آتا بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے पर नहीं आती काबे किस मुंह से जाओगे गाल शर्म तुमको मगर नहीं आती